संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति का मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना मरुत का नारद की आज्ञा से संवर्त के पास जाना और उन्हें यज्ञ के लिए राजी करना युधिष्ठिर ने पूछा तपोधन राजा मरुत का पराक्रम कैसा था उन्हें इतने स्वर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जी ने कहा राजन महर्षि अंग्या के दो पुत्र हैं एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे किंतु आपस में बड़ी लांग डांट रखते थे बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारम्बार सताया करते थे बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में में रहने लगे। घर के अपेक्षा वनवास ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंधम थे उनके समान बलवान सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था कहते हैं वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए थे तत्पश्चात उनके पुत्र अभिक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए जो जयाति के समान धर्मज्ञ थे वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे के के पुत्र राजा मरुत मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र इंद्र समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इंद्र ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लांग डांट रखते थे मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे बृहस्पति जी यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मृत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न करवाइएगा एकमात्र मैं ही तीनों लोगों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हो। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा है आपका कल्याण हो आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुत को इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो, तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोग संहार किया है तुम देवताओं में अद्वितीवीर हो और तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है पृथ्वी और स्वर्ग का तुम्ही सदा पालन करते तुम्हारा हो तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मृत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ तुम धैर्य रखो, मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी नहीं आप चाहे ठंडी हो जाए पृथ्वी उलट जाए और सूर्य देव प्रकाश करना छोड़ दे किन्तु तो मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा नहीं ट सकती बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए राजा मृत जब यह सुना की अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया मन ही मन ही उस यज्ञ का संकल्प करके वे जी के पास गए और विनीत भाव से बोले, मैंने पहले एक बार आकर जो आपके यज्ञ के विषय में सलाह दी थी और जिस आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूं आपके सिवा में आप, आपका इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूं इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा बृहस्पति जी ने कहा राजन अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना ही चाहता हूं। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ नहीं कराऊंगा मरुत ने कहा विप्रवर मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए बृहस्पति जी ने कहा मरुत जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरण धर्म का यज्ञ कैसे कराऊंगा तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मृत को बड़ा संकोच हुआ वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे उसी समय रास्ते में उठे जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो नारदात न्यायाद जी ने उनसे कहा, राजा से तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते कहो तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहा गए थे और किस कारण तुम्हे यह खेद का अवसर प्राप्त हुआ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण करूंगा। देवसी नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने उपाध्याय पुरोहित से विछो होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋतिक बनाऊ किन्तु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दी वे मेरे गुरु थे किंतु आज उन्होंने मुझमें मरण धर्म मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता राजा मृत के ऐसा कहने पर देवर सिंह ने अपने अमृत वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा राजन अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्थ बड़े धार्मिक है वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं यदि बृहस्पति तुम्हे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ संवर्त बड़े तेजस्वी हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक मरुत ने पूछा देवर से कृपा की कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहा कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा नारद जी ने कहा महाराज वे इस समय काशीपुर में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सवेद धारण किए अपनी मौज से घूम रहे हैं तुम तो विश्वनाथ जी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना विश्वेश्वर के के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े उसे संवर्थ समझना और वे जहाँ जाए जा वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना यदि पूछे किसने तुम्हे मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बताया है आप महात्मा संवर्त हैं यह सुनकर राजस्व मृत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए वहां जाकर नारद जी के कसन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुर के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहां पहुंचे किन्तु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े यह देखकर अभिक्छित नंदन राजा मृत मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे राजन तुमने मुझे कैसे पहचाना है किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है यदि सच्च बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे मरुत ने कहा मुनि नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है संवर्त ने कहा राजन तुम ठीक कहते हो नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ किन्तु मेरा स्वभाव तो अपनी मौज से काम करने का है मैं किसी के अधीन नहीं रहता अतः तुम मुझसे, तुम मुझसे मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति मेल जोल है वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ घर गृहस्थी का सारा सामान यजवान तथा गृह देवताओं के पूजन आदि कर्म इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है मेरे पास तो केवल मेरा या शरीर ही ही छोड़ रखा है। ने कहा ब्रह्मन, पहले जी के ही पास गया था। वहां का समाचार बताता सुनिए, वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान मानना नहीं चाहते उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर अर्थात देवता यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा साथ ही इंद्र ने मन भी मना भी किया है कि आप मरुत्त का यज्ञ प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दू अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है संवर्ष ने कहा राजन यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेश करेंगे उस समय तुम मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे अतः जैसे भी हो मेरे मन का यह संशय दूर करो नहीं तो अभी क्रोध में भर मैं बंधु बांधो से तुम्हें भस्म कर डालूंगा मरुत ने कहा ब्राह्मण यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे तब तक मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति न हो तथा तो मैं कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूं संवर्त ने कहा राजन तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे अब मेरी बात सुनो मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे मैं सच कहता हूँ मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा